और अष्टम मंत्र का मूल मूल का विचार हो चुका था भाष्य का विचार होना है सप्तम मंत्र से ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए अपरा विद्या के विषयभूत साध्य साधनात्मक जो संसार हैं इसकी निंदा की जा रही है प्लवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा इत्यादि से कर्म के निर्वर्तक ऋत्विक यजमान यजमान पत्नी को प्लव यानी विनाशी बता करके तदाश्रित कर्म भी आश्रयनाश से नष्ट होने वाला है विनाशी है, अनित्य है, ये बताया और जो इस अनित्य कर्म को ही श्रेय का साधन मानते हैं उन्हें मूढ़ बताया और इस कर्म को जो अनित्य संसार का साधन है उसे नित्य मोक्ष का साधन मान्य मात्र से मोक्ष प्राप्त नहीं होता अपितु पुनः पुनः आवागमन उनका बना रहता है इसे कहा जरा मृत्युंत पुनरेवा पीयंती से जो कर्म मार्ग में स्वयं प्रवृत्त हैं श्रेय साधन समझ करके उनका विवेक नेत्र है नहीं तो विवेक नेत्र रूपी चक्षु से रहित था अंधे हैं चर्म चक्षु होने पर भी विवेक नेत्र से हीन है और जो कर्म को ही मान रहे हैं मोक्ष का साधन उन्हें विवेक नेत्र से हीन बताया जाएगा क्योंकि श्रुति कहती है परीक्षलोकान्न कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति अकृत कृतेन। कर्म से अकृत मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती यह बताने वाली श्रुति ये विवेक प्रदान करती हैं कि ज्ञानादेव तो कैवल्यम अकेला कर्म ज्ञान का परंपरा साधन भले ही हो चित्त शुद्धि द्वारा किंतु साक्षात मोक्ष का साधन नहीं है ये कहती हैं और इस श्रुति से विपरीत निश्चय जिनका है उनको माना जाएगा श्रुति के द्वारा प्रदत्त ज्ञान नेत्र से विहीन अंधे नेत्र विहीन जो होता है उन्हें अंधा कहा जाता है तो उनका कार्यक्रम संघात में ही जो प्रधान तत्व है अंतकरण उसमें तादात्म्य अभिमान होने से और अपने आप को व्यवहार ज्ञान से तथा शास्त्र ज्ञान से संपन्न मानने से वे भ्रांत इसी भ्रांति के कारण जंघन्यमान है का अर्थ है बार बार आना जाना उनका लगा ही रहता है अनर्थ को प्राप्त करते रहते मान है का और एक अनर्थ दो अनर्थ नहीं बार बार अनर्थ को प्राप्त करते हैं ये मान से बताया जा रहा और इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया जैसे अंधे के पीछे लगे हुए अन्य अंधे वे भी बार बार अनर्थक वो प्राप्त करते हैं इस प्रकार अष्टम मंत्र ने बताया और नवम मंत्र ने भी यही कहा कि जो चौरासी लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात के साथ तादाद में करके रहते हैं और अपने आप को कृतार्थ मानते हैं वस्तुतः वे बाल हैं अज्ञानी हैं क्योंकि ये अस्मात्नात कर्मिणो न प्रवेदयन्ति। तो जो कर्मी हैं वे आत्मतत्व को नहीं जान पाते आत्मतत्व बोध में मुख्य प्रतिबंधक हैं कर्मफल विषयक राग और वह राग उनके चित्त में विद्यमान है इसलिए कहते हैं रागात्म प्रवेदयंती और उस आत्मतत्व विषयक अज्ञान के कारण वे आतुराह यानी दुखी न भवंती दुखी रहते हमेशा और क्षीणलोका च्यवन थे तो शास्त्रीय कर्म का फलभूत तो जो स्वर्ग हैं उसमें कुछ दिन निवास करके फिर वहाँ से पृथ्वी पर आ जाते हैं ये उनका चवन है गिरना है पतन है इन दोनों मंत्रों का भाष्य हैं इसे देखा जाए तो किंच अविद्याम अंतरे यानी मध्य अंतरे शब्द का अर्थ कर दिया मध्य तो अविद्या है अविद्या का कार्य कार्यक्रम संगात और उसके अंदर प्रधान तत्व है अंतकरण और उसमें वर्तमान है का मतलब अंतकरण के साथ तादात्मापन्न जो है अंतकरण विशिष्ट चिदाभास को ही अपना स्वरूप समझने वाले इसलिए कहते अविवेक प्राय तो अनात्मा अंतकरण और चेतन आत्मा इन दोनों का भेद ग्रह जिनको नहीं है उन्हें कहा जाता है अविवेक प्राय अनात्मा तथा आत्मा का भेद ज्ञान जिनको नहीं है चेतन आत्मा अलग है जड़ अंतकरण अलग है वही इच्छादी विकारों से युक्त हैं आत्मा निर्विकार है ऐसा विवेक जिनके बुद्धि में नहीं है उन्हें कहा जाता है अविवेक प्राय प्राय और अविवेकी होते हुए भी अपने आप को अविवेकी मान ले तो सुधार की गुंजाइश भी होती है लेकिन अज्ञानी है और मान ले अपने आप को बड़ा ज्ञानी व्यवहार ज्ञान में भी प्रवीण मान ले और शास्त्र ज्ञान से भी अपने आप को सबसे ऊंचा मान ले तो ऐसे अज्ञानी का अज्ञान निकलना बड़ा कठिन हाँ। तो ये जो हैं मीमांसक स्थूल शरीर से और यानी अन्नमय कोष और प्राणमय कोष मनोमय कोष से तो आत्मा को मान लेते हैं अलग तो इसलिए दो तीन कोष से तो विवेक है किंतु विज्ञानमय कोश जो कर्ता भोक्ता हैं उससे अलग नहीं समझते इसलिए उन्हें कहा जा रहा है अविवेक प्राय थोड़ा बहुत विवेक है और ज़्यादातर अविवेक है इस विज्ञानमय कोश से अलग अपना स्वरूप मानना जिनको बिल्कुल पसंद ही नहीं बात भी करना उसके विषय में पसंद नहीं आत्मा कर्ता भोक्ता ही है स्वरूपतः अकर्ता अभोक्ता आत्मा के स्वरूप के विषय में न बोलते हैं न सुनते हैं इसलिए अविवेक है और थोड़ा सा विवेक है चार वाक्यों के तरह स्थूल शरीर को ही या प्राण को ही या मन को ही मनोमय कोष को ही आत्मा नहीं मानता इतना विवेक है तो अं... हाँ। तो अविद्याम अंतरे मध्य वर्तमान अविवेक प्रायः और स्वयं वयम एव धीरा तो स्वयं धीरा की व्याख्या करते हैं कि वयम एव धीरा यानी धीमंत तो हम ही बुद्धिमान हैं जितना व्यवहार का ज्ञान हमें है इतना संसार में और किसी को भी नहीं है व्यवहार की सारी बारीकियां हम ही जानते हैं बाकी तो व्यवहार हीन है ऐसा निश्चय है जिनका तो वयम एव इसमें एवकार का प्रयोग कर रहे हैं कि हम ही ऐसे हैं और एवकार है व्यावर्तक अन्यों का अन्यों में बुद्धि है ही नहीं बुद्धिहीन है तो वयम एव धीरा यानी धीमंत धीमंत का अर्थ कर दिया टीका टिप्पणी में दो नंबर में कि लौकिक धीशालीन यानी व्यवहार लौकिक धी है व्यावहारिक ज्ञान हाँ तो व्यावहारिक ज्ञान संपन्न हम ही हैं और पंडिता यानी विदित वेदितव्या पंडित शब्द का अर्थ कर दिया विदित वेदितव्या शास्त्र से जो जानना चाहिए वो जान लिया है जिन्होंने उन्हें कहा जाता है विदित वेदितव्य वेदितव्य का अर्थ है जानने योग्य शास्त्र से जानने योग्य जो अर्थ हैं वह विदित यानी जान लिया गया जिनके द्वारा वो हो गए विदित वेदितव्य शास्त्र ज्ञान संपन्न पंडित शब्द का अर्थ कर दिया विदित वेदितव्य तीन नंबर टिप्पणी में लिखा कि शास्त्रीय शास्त्रीयधीशालिना तो हम ही पंडित हैं का अर्थ है शास्त्र का अर्थ जैसा हम जानते हैं ऐसा दूसरा कौन जान सकता ऐसा कोई जान नहीं सकता ये निश्चय जिनका है तो ऐसे पंडित मन्यमाना इति मन्यमाना यानि आत्मान संभावंत स्वयं अपने आप को बड़ा समझते हैं दूसरे समझ ले व्यावहारिक ज्ञान से तथा शास्त्रीय ज्ञान से संपन्न हैं तो कुछ यथार्थता भी होती हैं और अपने आप ही अपने आ, समझ रहे हैं ऐसा इसलिए कहा कि आत्मान संभावयंत स्वयं धीरा पंडितम मन्य का अर्थ कर दिया अपने आप को ही बड़ा मान रहे हैं तेज तो स्वयं बड़ा समझने से बड़े पना का जो फल होता है वो फल मिलेगा ऐसी बात नहीं है इसलिए कहा कि तेज जंघन्यमाना जंघन्य माना का अर्थ करते हैं भाष्कर भगवान जरा रोगादि अनेक अनर्थ ब्राते हन्यमाना यानी भ्रीषम पीड्यमाना जंघन्य माना का अर्थ है तो जरा वृद्धावस्था और रोग और आदि शब्द से बाकी विकार वि आदि हाँ तो जरा रोगादि अनेक जो अनर्थ यानी दुख हैं तो दुख के साधन जरा रोग और आदि शब्द से ग्राह्य बाकी सारी प्रतिकूलताएँ और इन अनर्थ शब्द से लेना अनर्थ के साधन और इन अनर्थ के साधनों का जो व्रात है व्रात कहते हैं समूह को तो दुख साधनों के समूह से हन्यमान यानी भृषम पीड्यमाना एक अनर्थ से निकले तो दूसरा अनर्थ दूसरे अनर्थ से निकले तो तीसरा अनर्थ तीसरा अनर्थ से निकले चौथा ऐसे भ्रषम का बार बार अनेकों बार और अत्यधिक पीड्यमाना है वो पीड़ित होते जा रहे हैं और परियंती यानी वि भ्रमंती मूढ़ा अरे ऐसा नहीं कि एक जन्म में दो जन्म में ऐसा हुआ बाकी तो थोड़ी राहत मिले कह क्या ऐसा नहीं इसलिए कहते हैं वी विभ्रमंति इसी दुख साधन के समूह से पीड़ित होते हुए ही घूमते रहता है हाँ, चौरासी लाख प्रकार की योनियों में घूमते ही रहते हैं क्योंकि वह भले ही अपने आप को धीर समझ रहे हैं पंडित समझ रहे हैं लेकिन श्रुति के दृष्टि में वे कैसे हैं तो श्रुति कहती है मूढ़ा परियंती मूढ़ा वे मूढ़ हैं अविवेकी हैं अज्ञानी हैं वे कैसे हैं कर्म को ही प्रधानता दे करके इसी में लगे रहने वाले और अपने उत्तरवर्ती पीढ़ी को भी उसे में लगाए रखने वाले तो कहते हैं अंधे नहीं नियमाना यथांधा। तो अंधे नहीं नहीं नियमाना तो कंधे नीयम का व्याख्यान करते हैं दर्शन अंधे नहीं एव नियमाना प्रदर्शमान दर्शनर्जितचक्षुष्के नीयम यहां अंधाक्षिहिता गर्तकंटकाद पतं तदवत् वास्तविक ज्ञान से शून्य है इसलिए ऐसा हो रहा है जैसे अंधे यानी चक्षुरहित व्यक्ति के द्वारा ले जाए जा रहे हैं जो बाकी अंधे अंधों की टोली वह लोक में देखा जाता है कि अंधों की टोली को ले जाने वाले अंधे को मार्ग में पड़े हुए कंटक कांटे और गड्ढे नाले खाइया ये सब दिखती नहीं हैं वो स्वयं भी कांटों के ऊपर चलता है और पीछे वालों को भी उसी पे चलने के लिए मजबूर करता है स्वयं भी कहीं कीचड़ है तो कीचड़ में गिर जाता है पीछे वालों को भी गिरने के लिए मजबूर कर देता है तो ऐसे ही ये वेदांत सिद्धांत का ज्ञान रहित जो हैं वे स्वयं विवेक नेत्र हीन हैं और अन्य विवेक नेत्र हीन को संसार में चौरासी लाख प्रकार के शरीरों की प्राप्ति के साधन में ही लगाए रखते हैं ये कहा कि लोके अंधा अक्षरयिता गर्तकंड काद पतंती यथा तदवत् ऐसे ये अविवेकी जंघन्यमान हैं यानी अनर्थ व्रात से घिरे रहते हैं नवम मंत्र का व्याख्यान रूप भाष्य हैं किंचो। अविद्या बहु प्रकार वर्तमान वयमे कृतार्था कृत प्रयोजना अभिमेंट अभिमक बाला अज्ञा अर्थ कर दिया यस्मात तो ये अनेकों प्रकार की भ्रांतियों में पड़े रहते हैं <coughs> अविद्या है कार्य अविद्या भ्रांतियाँ कभी मनुष्य कार्यक्रम संघात प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त है तो मैं मनुष्य हूँ इस भ्रांति में पड़े रहते हैं और मनुष्य मैं हूँ तो फिर तत्संबंधियों को लेकर के फलाने का भाई हूँ तो बिस्ताने का पुत्र हूँ तो बिस्ताने का पिता हूँ इस प्रकार ये अनेकों प्रकार की भ्रांतियाँ हैं इन भ्रांतियों में ही जो हमेशा जगते हैं तो ये भ्रांति से युक्त ही चित्त होता है कभी भी असंग निर्विकार चेतन आत्मा मैं हूँ ऐसी अहम वृत्ति जिनकी नहीं बन पाती वो तो यथार्थ ज्ञान माना जाएगा विद्या माना जाएगा असंग निर्विकार चेतन आत्मा मैं हूँ ये है विद्या और इस विद्या का लेष भी जिनके बुद्धि में नहीं है वे हैं अनेकों प्रकार की भ्रांतियों में पड़े हुए उन्हें कहा गया अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना, और लेकिन अपने आप को अकृतार्थ नहीं समझते समझते हैं कि जो करना चाहिए वो सब हम कर चुके हैं कृतार्थ समझते हैं वयम एव कृतार्था यानी कृत प्रयोजना अब हमारा कुछ भी करना बाकी नहीं रहा कृतकृत्य क्रित हैं हम ऐसा अपने विषय में मानना है जिनका कृतकृत्यता क्रित का अभिमान करता है क्योंकि बाल हैं अज्ञानी तो आगे कहते हैं यत कर्मिणो तो इसमें यत यानी अस्मात्णात् उत्तरार्ध में पहला पद है ना यत। उसका अर्थ करते हैं यस्मात। एवं यानी जिस कारण से ऐसा उनका निश्चय है उस कारण से कहते हैं कर्मिणों न प्रवेदयन्ति तत्व न जानन्ति प्रवेदयन्ति के कर्म के रूप में तत्त्वम का अध्याय करके भाष्कर भगवान ने लिखा कि त, न तत्व न प्रवेदयन्ति यानी तत्व न जानन्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को वे नहीं जानते हैं ऐसा क्यों होता है तो कहते है रागात और राग का अर्थ करते कर्मफल रागा भी भवनिमित्तम निमित्त अर्थ में पंचमी विभक्ति है इसलिए रागात का अर्थ कर दिया रागा भी भव निमित्तम तो राग यानी कर्मफल विषयक राग और उससे विवेक अभिभूत हो गया अभिभव कहते हैं आच्छादन को आवरण को तो ये राग प्रतिबंधक बन गया राग रूपी प्रतिबंधक के निमित्त से कारण से तो राग रूपी अभिभव यानी प्रतिबंधक के कारण नहीं जानते तत्व को आत्मा के वास्तविक स्वरूप को और उसके कारण क्या होता है कहते ते न कारणे न आतुरा तो आत्म बोध न होने से आत्मा ज्ञान के कारण आतुरा आतुरा का अर्थ कर, करते हैं दुखार्ता दुख से दीनहीन बने रहते हैं तो दुखार्ता संत क्षीण लोका क्षीण कर्म फला स्वर्गलोका च्यवंते तो जब कर्म का फल समाप्त हो जाता है क्षीण का अर्थ है समाप्त तो स्वर्ग में गए हैं वो कर्म का फल है तो हमेशा नहीं रहने वाला तो स्वर्गरूपी कर्म का फल जब समाप्त होता है वहाँ रहने का निमित्त भूत पुण्य समाप्त हो गया तो माना जाता है कर्मफल क्षीण हो गया तो फिर स्वर्गलोकात चवंते नीचे आ जाते हैं वहाँ से उनको धकेल दिया जाता है एक दो मंजिल से भी यहाँ से गिर जाए तो हड्डी चूर चूर हो जाती है और स्वर्ग कितने ऊंचाई पे है? वहाँ से गिरेंगे तो क्या होगा जब उनको पता चलता है कि आपका प्रारब्ध समाप्त तो हो गया आपको यहाँ से जाना है ये सुनते ही इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि जैसे उमस में पसीना पसीना आ जाता है ना अपने शरीरों में तो उनके उनका शरीर ही नहीं रहता पानी पानी हो जाता पूरा इतनी गर्मी बढ़ जाती उनको इतना ज़्यादा कष्ट होता है ताप हो जाता है संताप हो जाता है तो शरीर पूरा पानी हो जाता है और फिर वो पानी बन करके आता है परजन्य लोक में और परजन्य लोक से पृथ्वी पर गिर जाता है ऐसा छादोग्य उपनिषद में बताया गया है पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में है? हाँ पंचाग्नि उपासना आती है ना क्या वृदारण्य में भी है छांदोग्य में भी है और इसका विचार दोनों पंचाग्नि विद्या का जो साधन अध्याय के पहले पात के पहले अधिकरण में हुआ तो वहाँ पर भी आया है तो स्वर्गलोका चवन्ते तो स्वर्गलोक से गिर गए तो फिर बीच में लटकते रहते हैं त्रिशंकु की तरह या क्या गति होती है उनकी उस गति को बताया जा रहा है दसवें मंत्र में दसवें मंत्र का उच्चारण कर लें इष्टापूर्तमान वरिष्ठ न्येयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाक पृष्ठ सुकते नुभूता अ ोकतर वाविशं इपूर्त तो इष्ट कहा जाता है या अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म को इष्ट कहते हैं यज्ञादि हैं इष्टकर्म वेद के द्वारा प्रतिपादित कर्म और पूर्त कहा जाता है स्मार्त कर्म को स्मार्त कर्म है स्मृति के द्वारा विहित कर्म स्मार्त कर्म कहा जाता है श्रुति और स्मृति श्रुति हैं वेद वेद के द्वारा विहित कर्म वो इष्ट कर्म वैदिक कर्म स्रौत कर्म पूर्तकर्म स्मृति के द्वारा बताया गया कर्म स्मृति हैं गीता मनुस्मृति याज्ञवल के स्मृति आदि इष्ट हैं आदि। पूर्त है प्याऊ निर्माण है तो कहीं पानी की व्यवस्था तो कहीं अन्य क्षेत्र चलाना तो कहीं धर्मशालाओं का निर्माण करना आदि ये सब माना जाता है पूर्त कर्म तो इष्ट और पूर्त इसमें समाहर दोन दो समास होकर के बन गया इष्टापूर्त यानी वैदिक तथा स्मारतक कर्म को ही वरिष्ठम यानी प्रधानम श्रेयः मन्यमाना ऐसे लगाना श्रेय पद की अनुभति इधर मिलाना कि वैदिक तथा स्मार्त कर्म ही प्रधान श्रेय का साधन है मोक्ष का साधन है वैदिक कर्म तथा स्मार्थ कर्म करते रहने से ही इष्टापूर्त करते रहने से ही मोक्ष होगा ऐसा मनमाना यानी ऐसा चिंतन करते हैं निश्चय करते हैं मन्यमा निश्चयवंत और सर्व वाक्यम सावधारण भवति नियम के अनुसार एव एवकार का अध्यार करके इष्टापूर्तम के साथ जोड़ देना इष्टापूर्तम एव वरिष्ठम मन्यमाना यानी वैदिक और स्मार्थ कर्म ही प्रधान मोक्ष का साधन है और एव कार का व्यावर्त होगा वेदांती जिसको मोक्ष का साधन कहते हैं ज्ञान को उस एवकार का जो व्यावर्त्य हैं ज्ञान उसमें मोक्ष साधनत्व का निराकरण कर रहे हैं एवकार के व्यावर्त्य को ही बताया जा रहा है नान्य श्रेयो वेद यंते प्रमूढ़ तो अन्यत याने इष्टापूर्त जो कर्म हैं इस कर्म से भिन्न ज्ञानदेव तो कैवल्यम रीते ज्ञा मुक्ति इत्यादि वाक्य जिसे मुक्ति का साधन बता रहे हैं मोक्ष का साधन बता रहे हैं किसको ज्ञान को उसे अन्य शब्द से लेना अन्य यानि इष्टापूर्त कर्म से भिन्न जो ज्ञान है आत्मतत्वबोध है उसे श्रेय न वेदयन्ते, उसे मोक्ष का साधन नहीं मानते आत्मज्ञान मोक्ष का साधन नहीं है केवल इष्टापूर्त कर्म ही मोक्ष का साधन है ऐसा निश्चय जिनका है ऐसा निश्चय क्यों है तो कहते प्रमूढ़ा वे प्रकृष प्रकर्षण मूढ़ा प्रमूढ़ा वे पुत्र पशु वितादि में ही अच्छी तरह से मोहित हैं इनके प्रति ही प्रमत्त हैं जान बुझ करके जो ये करते हैं प्रमात करते हैं उन्हें कहा जाता है प्रमत्त प्रमत्त हाथी होता है ना, उन्मत्त हाथी ऐसे उन्मत्त हैं संसार के संसाधनों में जो प्रमत्त हैं हाँ उसके कारण आत्मज्ञान को मोक्ष का साधन नहीं मान पाते उनका क्या होता है तो कहते हैं इष्टापूर्त कर्म कर लेते हैं तो उन इष्टापूर्तपूर्त कर्म के फल स्वरूप ते नाकस्य से पृष्ठे ते सुकृत्य अनुभूतवा इसमें ते अने जिनका ये निश्चय है आत्मज्ञान श्रेय का साधन नहीं इष्टापूर्त ही श्रेय का साधन है ऐसा जिनका निश्चय है वे क्या करेंगे श्रेय साधनत्वेन तु रूपे न इष्टापूर्त कर्म करेंगे तो करेंगे तो उसके फलस्वरूप जब कर्मी का शरीर शांत होगा प्रारब्ध समाप्त होने पर तो उन्हें दक्षिणा मार्ग से स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो नाकस्य पृष्ठे नाक शब्द का अर्थ है स्वर्ग और उसका पृष्ठ यानी ऊपरी भाग यानी स्वर्ग में सर्वोच्च पद स्वर्ग में सर्वोच्च पद हैं इंद्र सौ यज्ञ कर लेंगे तो इंद्र बन जाता है मनुष्य तो सौ यज्ञ करके नाक के यानी स्वर्ग के प्रिष्ठे, यानी सर्वोच्च पद पर सुकृत्य अनुभूय इंद्र शरीर को प्राप्त करके फिर इंद्र शरीर से स्वर्गीय सुख का अनुभव करके अनुभूवा में त्वा प्रत्यय अनुपसर्ग होने के कारण उसके स्थान पर ले आदेश होना चाहिए लेकिन इसे समझना छांदस प्रयोग इसलिए भाष्कर भगवान अनुभूवा का अर्थ करेंगे अनुभूय अ तो फिर हमेशा हमेशा के लिए इंद्र बने रहते हैं कहते नहीं स्वर्ग में कुछ समय तक इंद्र बन जाते हैं और फिर इमम लोकम हीनतरम वा विशंती पूर्वा पूर्व मंत्र में कहा गया था ना कि स्वर्ग आ, स, क्या स्वर्गलोका च्यवंते क्षीणलोकाश्च्यवंते तो स्वर्गलोक से प्रचुत हो जाते हैं तो प्रचुत होकर के फिर क्या करते हैं बीच में ही नहीं अटकते तो इमाम लोकम से लेना मानव शरीर को तो मनुष्य शरीर को प्राप्त करते हैं तो सभी के सभी स्वर्ग से आने वाले मनुष्य ही बनेंगे तो कहते नहीं जिसका कर्म शेष मानव शरीर बनने का अवशिष्ट है वे तो बन जाएंगे मनुष्य और जिनका कर्म शेष, है ने संचित कर्म में से कुछ अंश मनुष्य शरीर से भोगने योग्य प्रारब्ध बन करके देवता शरीर छोड़ते समय सामने नहीं आया फलोन्मुख नहीं हुआ अपितु मनुष्य शरीर की अपेक्षा अपेक्षाहीन शरीर जो पृथ्वी पर हैं पश्वादि और उन शरीरों से भोगने योग्य कर्म ही फलोन्मुख हुआ है जिन देवता शरीर में रहे हुए अभी तक जीवों का तो वे स्वर्ग से यहाँ आकर के मनुष्य की अपेक्षा निकृष्ट पशु आदि शरीर को भी प्राप्त करते हैं इसलिए कहा कि इमम लोकम विशंति हीन तरम व लोकम ईशंती विशंति ये लगाना तो या तो मनुष्य शरीर को पाएंगे या तो मनुष्य की अपेक्षा निकृष्ट शरीर को पाएंगे जैसा उनका कर्म होगा उसके अनुसार भाष्य हैं भाष्य को देखिए इष्टापूर्तम इष्टंच यागादि श्रौतम कर्म तो इष्ट कर्म है यागादि श्रुति के द्वारा प्रतिपादित कर्म वो हैं इष्ट कर्म और पूर्तम का अर्थ करते हैं वापी कूप तड़ागादि स्मारतम यानी स्मृति के द्वारा प्रतिपादित कर्म है स्मारत कर्म वो कौन सा है तो वापी कूप तड़ागादि कूप है कुआं वापी है बावड़ी और तड़ाग है तालाब और आदि शब्द से रेन बशेरा आदि सब बनाना धर्मशाला आदि का निर्माण वो हुआ आदि शब्द से ग्राह्य ये वापी कुप तड़ाक तो जलाशय का ही परामर्शक है वापी तो उसे कहा जाता है जहाँ पानी तक वाटर लेवल का पानी लिया है नीचे तक का लेकिन खींचने की जरूरत नहीं बल्कि बाल्टी से सीढ़िया बनाते हैं वहाँ तक और सीधे जा कर के सीढ़ी से उतर करके पानी भर करके ऊपर लाया जाता है तो वापी और कुप है बाल्टी से पानी खींचना पड़ रहा है या मोटर से उठाना पड़ रहा है तो हो गया कुप और तड़ाग है जलाश है यानी ये तालाब ये सब निर्माण करना स्मार्ट कर्म है पूर्त कर्म कहलाता है और इसी को कहते हैं मन्यमाना का अर्थ करते हैं ये तदेव अतिशयन पुरुषार्थ साधनम वरिष्ठम यानि प्रधानमती इति तो ऐसा विचार करते हैं निरंतर विचार करके निर्णय पर पहुंचते हैं यही निर्णय जिनका है और नान्य श्रेयो वेदयंत प्रमूढ़ा इसमें अन्यत का अर्थ करते हैं <coughs> अन्यत यानी आत्मज्ञाख्यम श्रेय साधनम न वेदयन्ते <coughs> तो आत्मज्ञान को श्रेय का साधन नहीं समझ पाते न जानती ऐसा क्यों तो कहते प्रमूढ़ा प्रमूढ़ा का अर्थ करते हैं पुत्र पशु बंध्वादिशु प्रमत्तया मूढ़ा तो जो पुत्र पशु बंधुआदि संसाधन है इसी में प्रमत्त है इसलिए जब जगेंगे तब से लेकर के सोने तक इनको छोड़ करके और बुद्धि में दूसरा कोई विचार जिनके नहीं आता उन उनको कहा जाता है प्रमूढ़ और तेज उनकी क्या स्थिति होती है शरीर छूटने के बाद तो इष्टापूर्त कर्म करते हैं तो इष्टापूर्त कर्म के फलस्वरूप इंद्रादि बन जाते हैं इसे कहा जा रहा है कि नाकस्य यानि स्वर्गस्य से पृष्ठे शब्द का अर्थ कर दिया ऊपरी स्थाने स्वर्ग का ऊपरी स्थान है इंद्रादी और सुखते जन भोगाए तेने अकाकर्ते अभूय कर्मफल पुनः मानुसम ए मनुष्य शरीर अथवा हैं कर्त अस्मातर वा तो मनुष्य शरीर की अपेक्षा निकृष्ट शरीर हैं तीर्यंग नरकादि लक्षणम तीर्य कहते पक्षी को और नरकादि हैं स्वरादि तो स्वरादि का जो शरीर हैं वो यथा कर्मशेषम विषंति जैसा कर्मशेष फलोन्मुख हुआ है उसके अनुसार प्राप्त करते हैं नाक शब्द की व्युत्पत्ति कर रहे हैं जिससे स्वर्ग अर्थ निकला है। टीका में टीकाकार नाकम में दो नए तत्पुरुष समास हुए हैं उसमें एक पहले हैं क और क शब्द का अर्थ करते हैं कम यानी सुखम टीका में कम सुखम न भवती अकम तो न कम अकम तो न कम का अर्थ है जो सुख नहीं है उसे कहा जाएगा अकम कम का है सुख अकम का हो जाएगा उससे विपरीत वो कौन है दुख तो अकम शब्द का अर्थ निकला दुखम नाकम में जो अकम है उसका अर्थ है दुखम और तन्न विद्यते यशिन और जिस लोक में दुख नहीं होता उसे कहा जाता है नाकम तो जिसमें दुख ना हो ऐसा लोक वो नाक लोक कहलाएगा तो स्वर्ग में दुख नहीं होता दुख के कारण जो जरादी हैं नचिकेता ने कहा न तत्र जराया विभेती न तत्र त्वन्न जराया विभेती वहाँ स्वर्ग में पहुँचे तो मृत्युलोक में जैसे कब मृत्यु होगी इसका कोई निश्चय नहीं है जन्म लेते ही मर सकता है, सौ साल बाद भी मर सकता है खाते खाते भी जा सकता है कोई निश्चय नहीं कि कोई गारंटी नहीं दे सकता कि एक मिनट तक हम रहेंगे ऐसे स्वर्ग में पहुँच पहुँचने के बाद नहीं होता इसलिए न कहते हैं कि न तत्र का मतलब स्वर्ग में सहसा यमराज जी प्रवृत्त नहीं होते जैसे अभी भी आ सकते हैं यमराज जी इन हम लोगों में से किसी को भी ले जा सकते और जाना ही पड़ सकता है। तुरंत ऐसे स्वर्ग में नहीं होता कि स्वर्ग में गया और बचपन में ही यमराज जी उसको ले आए एक बार वहाँ प्रवेश हुआ तो कुछ समय के लिए स्थायी रहा जाता है इसलिए अमर कहा जाता है ना देवताओं को वे अमर हैं यानी कुछ समय के लिए स्थाई हैं स्थिर है, है। सापेक्ष अमरत्व तो है उनमें तो सहसा मृत्यु नहीं है वहाँ जरा भी नहीं है इसलिए जरा मृत्यु आदि का आज दुख है वह कुछ समय के लिए वहाँ नहीं होता इसलिए कहा कि तन न यस्मिन लोके है स लोक नाकह तन यानि ये दुख जरा मृत्यु आदि निमित्तक तक दुख जहाँ नहीं होता इसलिए देवताओं को निर्जर कहा जाता है निर्जर कहते हैं और अमर कहते हैं जरा और मृत्यु सहसा वहां नहीं होती तो दुख जहाँ नहीं है उसे कहा जाएगा नाक अक थे दुख तो इस प्रकार ये जो दशम मंत्र हैं इसके भाष्य की चर्चा संपन्न हो गई ग्यारहवें मंत्र का विचार हम लोग कल करता है